तत्र प्रथम चतुष्टया अनुगतः समाधि प्रथम यानि वितर्क समाधि जो है वो क्या होता है चतुष्टया अनुगतः चारों समाधियों से संबद्ध रहता है वो अन्य तीनों समाधियों के भाव भी उसमें सम्मिलित रहते हैं वितर्क समाधि के साथ सूक्ष्म विषय भी, भी रहेंगे आनंद भी रहेगा और आत्मा का भी रहेगा मिले जुले से रहेंगे इसमें फिर भी स्पष्टता तो एक विषय की होगी पर उसके नीचे ये रहेंगे यानी जानने योग्य भी रहेंगे ये तो इस रूप में वितर्क समाधि चारों से अनुगत होता है चारों से संबद्ध होता है अनुभूति तो ही कराएगी विषय निर्वास उसका ही होगा <coughs> फिर इस, इसी कारण से इसको सवितर्क समाधि कहते हैं वितर्क के साथ रहता है द्वितीय वितर्क विकल वितर्क विकला सविचारा द्वितीय सविचारा वितर्क विकल भवती दूसरी जो समाधि है सविचार समाधि वो विकला मण्य रहित वितर्क से रहित होती है वितर्क के जो विषय बताए स्थूल आभोग यह इसमें अब बिल्कुल नहीं रहता है पहली समाधि से रहित होता है वो लेकिन से अगली दो से युक्त होगा स्थूल समाधि जो पहले हम्म वितर्क नाम जो का है ना स्थूल जो विषय हैं वही एक तरह से वितर्क है इस कारण से इसका समाधि का नाम भी वितर्क रख दिया वैसे ये अविद्या वाला वितर्क जो है ना वहाँ वो नहीं है ये यह समाधि का नाम है लेकिन वो चुकी स्थूल भोग वितर्क के आधार होते हैं इस दृष्टि से इसका नाम वितर्क भी रख दिया दूसरा जो वितर्क विचार है स्वविचार है वो इस वितर्क के विषय से रहित होगा स्थूलभूत नहीं रहेंगे उसमें तीसरा विचार विकला उसमें ना वितर्क रहेगा ना विचार रहेगा दोनों के ही नहीं रहेंगे तो विचार समाधि से विषय से, से भी जो रहित है वो सानंद समाधि उसको कहेंगे सानंद आनंद सहित चतुर्थ तदविकला यानी आनंद विकला अस्मिता मात्रा इति केवल अस्मिता मात्र होता है चौथे में और कोई आगे का रहता नहीं है विषय तदविकला आनंद विकला वितर्क विकलह स विचारा हो गया और विचार विकलह सानंद आनंद विकलह अस्मिता तद अस्मिता मात्र इति केवल सर्वे थे समाधि सालंबना समाधि पर ये चारों के चारों सभी के सभी क्या हैं आलम्बन वाले हैं इनमें प्राकृतिक विषय आलम्बन होते हैं अस्मिता मात्र वाले में प्रकृति के साथ रहेगा बुद्धि के साथ पुरुष का भेद दिखाने के लिए वहाँ पर वो रहेगा तो तो रहेगा हाँ तभी तो भेद दिखेगा दोनों का तुलनात्मक तो भेद तभी होगा इस कारण से वहाँ पर भी प्रकृति रहेगी इसी कारण से इसको सालंबन समाधि कहते हैं आलमन सहित यानी लोक आलंबन, आलंबन प्राकृतिक आलमन सहित अथा तो असंप्रजाता समाधि किम उपायः किन स्वभावों व्य सम्प्रजात समाधि का तो ये चार स्वरूप बता दिए गए यहाँ पर कि इन इन पदार्थों के संबंध से ये चार प्रकार की समाधियाँ होती है अब इसके बाद जो दूसरी समाधि है असम्प्रजात समाधि उसका क्या स्वरूप है हाँ तीन हो गए दो हो गए अभी क्या है ना वितर्क समाधि में विचार विषय में निर्णय नहीं हुआ है ज्ञान पूरा तो उस समय में उसके विषय में अविद्या तो रहेगी अभी अभी केवल उसकी अविद्या जाएगी ना जो है उसका मुख्य विषय शेष विषयों को अभी जाना ही नहीं है तो तत्सम्बंधी अविद्या रह जाएगी ऐसे विचार में आनंद और पुरुष संबंधित अविद्या रहेगी अभी क्योंकि रहे तो उसको भी जाना नहीं है इसलिए वो उसके अनुगत रहता है संबद्ध रहता है अभी हाँ उसमें माना जाता है अभी संबंध है इसका अंतिम वाले में तीनों के तीनों हट जाते हैं तो अकेला रह जाएगा वो केवल उससे आगे और नहीं है अभी कुछ प्रजात के अंतर्गत विषय हो ऐसा कुछ नहीं है अब इसलिए उसमें अब कोई अनुगत नहीं है इसमें एक के बाद दूसरा ही आएगा इस क्रम से करेगा तो पहले स्थूल का करेगा फिर सूक्ष्म का करेगा फिर आनंद का करेगा फिर स्वरूप जीवात्मा आत्मा आत्म स्वरूप आत्म का करेगा उसी स्तर के अनुसार बनेगा ना तो यानी कर, कर सकते, है। सकते हैं लेकिन इस क्रम से यदि कर रहा है तो सामान्य क्रम तो यही है ना इसी प्रकार से करेगा विशेष रूप से करेगा तो मूल चीज़ है कि इनसे भी इन विषयों से भी चित्त का एक स्तर बनता है वितर्क समाधि के जो विषय हैं, उसमें निश्चय होने पर चित्त की एक अवस्था बनेगी ना एकाग्रता की वो एकाग्रता का स्तर यानी पहले में जितना होगा दूसरे में उससे बलवान होगा तीसरे में उससे भी बलवान होगा क्योंकि ऊपर के दो विषय प्रभावित नहीं करेंगे उसको चौथे में तीसरे से भी बलवान होगा ये तीन विषय उसको प्रभावित नहीं करेंगे विचलित नहीं करेंगे हाँ तो एक से दूसरे में बल होता गया ना चित्त की अवस्था में दृढ़ता हो गई तो अब वो दृढ़ता मान लो किसी अन्य ढंग से लाई जा सकती है इन तीनों के प्रति वैसे ही उसने वैराग्य कर लिया ईश्वर प्रसाद से प्रधान से तो इनके बारे में वैसे ही उसने उपेक्षा कर दी कुछ नहीं चाहिए मुझे हाँ तो फिर इसकी जरूरत नहीं रहेगी किसी की जरूरत ही नहीं है अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा लेकिन फिर भी वो भी ना जाने ईश्वर पर प्रणिधान करे वो भी हो सकता है ईश्वर की कृपा से सीधा ईश्वर हो जाएगा दो लेकिन उसके बीच में जा सारा उसको उलट पुलट तो करना ही पड़ेगा स्थितियां तो बनानी पड़ेगी वो किताब वो सारी की सारी शक्ति क्या होगी ना ईश्वर पर प्रणिधान में जाएगी हाँ बल समर्पण उसमें लगेगा तो बैराग्य तो इसको करना ही पड़ेगा इन चारों समाधियों का भी अभिप्राय तो पर वैराग्य है ना इससे हटा क्रम से फिर दूसरे से हटेगा तीसरे से हटेगा हटाना तो पड़ेगा इसको हाँ वो होता है वो अगला तीनों छूट जाएगा इसीलिए इसमें क्या है ना पहले जो स्तर का व्यक्ति है मुख्य स्तर का जो व्यक्ति है वो लगेगा पहले इसर में तो उसकी चुकी स्थिति अच्छी होने पर वो काम कर जाएगा चल जाएगा उसका लेकिन किसी का बहुत नीचे है इस स्तर अभी तो वो कितना ही करते हो उसके ऊपर निधान भी नहीं बन पाएगा उन्हीं पकड़ में आएगा उसके लिए फिर रहेगी अब से करेगा और नीचे करेगा वो भी नहीं पकड़ में आएगा एकदम नीचे से करेगा वो फिर क्रम से ऊपर चलता जाएगा प्रक्रिया इसकी यही है पहले ईश्वर से ही शुरू करना चाहिए नहीं वो ईश्वर ही नहीं आएगा पकड़ में बिल्कुल नहीं आ रहा है हाँ उसको छूट रहा है बार बार तो फिर अब यहाँ से चलेगा इस क्रम से करेगा बैराइगी को सिद्ध करेगा वो बैरागी भी केवल नहीं होता है तो उन चीज़ों को जाम के व्यवहार ला करके देखेगा सीधे छूटे ही नहीं रही है खीर चलो एक दो बार खा लो खाने के बाद पिटने के बाद तो पता लगेगा ना तो ऐसे मूल चीज़ तो बैरागी सिद्ध करना है इनसे स्थूल विषयों के विषय में बैरागी करेगा उसका तब तो जान होगा तो हो जाएगा बैराग्य और ऐसे उसको करना है लेकिन स्थिति बनानी पड़ेगी चित्त वाली स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए वो ईश्वर के आश्रय से अगर हो जाता है तो जरूरत नहीं है फिर ऊपर वाले लेकिन वो भी नहीं आता है तो ये तो करना होगा इस क्रम से है बाहर तो ये तीन नहीं होंगे ना तन्मात्रा पंचभूतों की तो होंगी पर सारे जो सूक्ष्म से इंद्रिया आदि ये तो बाहर नहीं होंगे अलग से वो तो अपने अंदर ही आएगी अलग तो नहीं यहाँ वो सारे होंगे पाँच भूत भी हैं पांच तन्मात्रा भी है इंद्रियां भी है मन भी है अहंकार भी है, सारे यहाँ हैं अपने पास ही बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है पार करेगा तो ये तो नहीं होंगी बाहर इंद्रियां आदि जैसे हैं, ये तो बाहर नहीं मिलेंगी ये तो यही है अलग से नहीं है बाहर ये सूक्ष्म शरीर हर समय शरीर के साथ ही रहेगा जीवात्मा के साथ रहेगा वो किसी अकेले अलग से किसी स्थूल शरीर में नहीं होगा हो जाएगा हो जाएगा हाँ लेकिन इतनी अधिक बुद्धि उसको लगा लगानी पड़ेगी इतनी दोनों के लक्षण अलग अलग करने पड़ेंगे यहाँ मांस का लक्षण यहाँ से शुरू होता है रक्त का लक्षण यहाँ से शुरू होता है मांस में भी अब कितने किस प्रकार के हैं मोटा है पतला है खट्टा वाला है नमकीन वाला है ये सारे वो लक्षण ढूंढता रहेगा वो सारे जीवन लग जाएगा इस तरह इतना सारा नहीं करता है वो यानी फिर भी जिसके पास मान लो ऐसी स्थिति है इसको बहराइ हो ही नहीं रहा है अभी वो तो लगा रहे इसमें वो सिद्धियाँ भी प्राप्त करता रहेगा कुछ भी करता रहेगा पर एक ही आदमी सारी उपलब्धियां नहीं कर पाएगा इतनी सिद्धियाँ जैसे ना इसमें जो भी अवस्थाएं हैं सभी की नहीं होगी किसी की कुछ होगी किसी की कुछ होगी किसी की कुछ होगी पूरा पूरा किसी की नहीं हो पाएगी इसलिए एक, एक भी से को देख लो किसी में वितर्क में से हजारों लाखों विषय हैं वितर्क के उसमें से कोई एक कर लेगा सारा थोड़े करेगा वो हटा उसके बाद दूसरा आ जाएगा सूक्ष्मों में भी कोई एक कर लेगा आगे चलेगा हटाओ ऐसे करके निकल जाएगा ऐसा तो है नहीं कि हमने गाय कुत्ते भी जरूरी नहीं है ऐसा हो गया हो गया मन की स्थिति बन जाएगी वैसी गाय में हो गया तो कुत्ते से भी बैरा हो जाएगा पेड़ एक पेड़ से आम से हो गया तो जामुन से भी हो जाएगा थोड़ा मंडाई रहता है अब अब कह रहे हैं समाधि क्या स्वरूप क्या है संप्रजात का तो ये हो गया उसको बता रहे कि विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य अन्य जो असम समाधि है वो क्या होता है संस्कार शेष संस्कार शेष मात्र जो है स्थिति चित्त की वही असम समाधि है और कैसा होता है वो विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व विराम प्रत्यय माने पर वैराग्य का जो ज्ञान है उस ज्ञान के अभ्यास पूर्वक जो संस्कार शेष इस की स्थिति है वह असंप्रजात समाधि है विराम प्रत्यय यानी जिससे विरमत्य प्रत्यय इति विराम प्रत्यय अन्य वृत्तियां जिससे रुक जाती है पूरी तरह से इस कारण से उसका नाम है विराम प्रत्यय प्रत्ययों का वृत्तियों का जिसमें विराम पूरा हो जाता है वो विराम प्रत्यय अर्थात परवैराग्य उसके ही नाम है विराम तो, प्रत्यय से अभ्यासा। अभ्यासा। अभ्यास विराम प्रत्यय अभ्यास का अर्थात अभ्यास तत्पूर्वक पर वैराग्य का अभ्यास पूर्वक जो संस्कार शेष संस्कार शेष चित्त की जो संस्कार शेष संस्कार मात्र अवस्था है उसका नाम असंप्रजात समाधि है असंप्रजात समाधि में पर वैराग्य के अभ्यास से धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें केवल संस्कार मात्र रह जाते हैं बस और कोई ज्ञान नहीं रहता है वो जो स्थिति है संस्कार मात्र जिस चित की अवस्था में रहता है ना ज्ञान बंद हो जाता है जान अलग चीज़ है संस्कार अलग चीज़ है उन्हीं संस्कारों से यद्यपि जान उठता है फिर भी बहुलता वहां संस्कारों की रहती है तत्पूर्वक ज्ञान उठते हैं यहाँ स्थूल विषय के अनुरूप अधिकतम वृत्तियां बनती है बाहिये। मुखिरा। ऐसी स्थिति रहती है ज्ञान यानी पर बैराग था ना ज्ञान प्रसाद मात्र तो उसके अभ्यास से जो केवल संस्कार मात्र की स्थिति रही यानी जो विचार चल रहे थे ना बाहर के विषयों से संबंधित ऐसी स्थिति बंद हो जाएगी साफ साफ दिखना बंद हो जाएगा वहाँ लेकिन उसके कारण वहाँ खड़े रहेंगे यानी भूख की छटपटाहट तो नहीं होगी भोजन सामने रख दिया लाके तो भोजन के अभाव में जैसी भूख लगती है ना छटपटाहट मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्यों देर हो रही है कितनी देर में भोजन मिल जाएगा ये सब जो सोच रहे हैं भोजन आ जाने पर बंद हो जाता है लेकिन भूख मिटती नहीं अभी पर उससे संबंधित जो विचार चल रहे थे वो सारे बंद हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति कोई नहीं आया अभी सामने तो सोचते रहते हैं कब आएगा कब आएगा कब आएगा कैसे मिलेंगे क्या होगा कहाँ मिलेंगे क्या बात करेगा ऐसे उसके बारे में कितने विचार चलते रहते हैं पता नहीं कैसा होगा और आगे या सामने खड़ा हो गया अब क्या होता है सारे विचार बंद हो जाते हैं आगे या सामने अब देखो उसको वही तो किसी अपरिचित व्यक्ति का जैसे अभी नहीं आना उस अवस्था में विचार चलते हैं ज्ञान प्रदान रहता है लेकिन उसके सामने आ जाने पर अब वो ज्ञान प्रदानता नहीं रहती है वो वस्तु प्रदान हो गया एक तरह से ऐसे पहले सारी वृत्तियां चलती रहेगी संप्रदा समाधि में वृत्ति बहुल रहेगी स्थिति यदि भी यद्यत जान के रहेंगे लेकिन वो वृत्ति बहुल स्थिति रहेगी यहाँ आने के बाद क्या होगा वो वृत्ति की जो स्थिति है गौण हो जाएंगे लेकिन जिससे वो बनती है वृत्ति वो रहेगा वो भी नहीं हटेगा वो धीरे धीरे बाद में बंद होगा ये असम्प्रदा समाधि है इस अवस्था में आने के बाद अभी ये प्रारंभिक वाला बताया है यानी इसी अवस्था में क्या हो जाएगा वो धीरे धीरे ये संस्कार भी बंद हो जाएंगे सर्व वृत्ति सर्व वृत्ति मय सर्ववृत्ति यानी सभी वृत्तियों के रुक जाने पर जो मिथ्या मिथ्याज्ञान की वृत्तियाँ थी वो तो संप्रजात समाधि में रुक गई थी अब सम्प्रजात समाधि में तत्वज्ञान की वृत्तियाँ बनी शरीर अनित्य का नित्य पहले दिख रहा था लेकिन अब अनित्य तो दिखता रहेगा इंद्रिया है ये अनित्य है मन जड़ है ये तो दिखता रहेगा वहाँ अब ये यथार्थ ज्ञान है तो संप्रजात समाधि में ये रहती है वृत्ति ऐसी तत्व की वृत्ति रहती है तो कह रहे हैं इसके भी बंद हो जाने पर प्रत्यस्तमय निरुद्ध हो जाने पर बंद हो जाने पर संप्रजात के भी सभी वृत्तियों के बंद हो जाने पर प्रत्यस्तमय मैने अस्तमय हो जाना उसको डूब जाने पर सभी वृत्तियों के डूब जाने पर बंद हो जाने पर संस्कार संस्कारषा संस्कार मात्र निरोध जो निरोध वाली है चित्त से समाधि चित्त की जो निरोध नामक समाधि है वो असंप्रजाता वही असम्प्रजात है सभी वृत्तियों के रुक जाने पर संस्कार शेष जो निरोध नामक चित्त की समाधि अवस्था है वही असंप्रजात है तत्परम परम तस्य परम वैराग्यम उपाय और उस असंप्रजात का उपाय पर वैराग्य है तंप्रजात से है। असंप्रजात का परम वैराग्यम जो पर वैराग्य है यही उपाय है उसका अपर से नहीं होता है वो पर से होता है सालम्बनों ही अभ्यास तत्साधनाए न कल्पते थी आलम्बन वाला जो अभ्यास है यानी स्थूल विषय है ना सूक्ष्म विषय है ना आनंद है ना ही अपना स्वरूप है अपने स्वरूप को भी आलम्बन नहीं बनाएगा इसमें ये सारे के सारे आलम्बन वाले थे इसलिए क्या शालंबनों ही अभ्यास आलम्बन सहित जो अभ्यास होता है वो तत्साधनाएँ असम की सिद्धि के लिए न कल्पत्य समर्थ नहीं होता है कल्पते न समर्थते समर्थ नहीं होता है यहाँ कल्पतिका अर्थ समर्थ है स्थिति इस प्रकार से इस कारण से विराम विराम प्रत्यय निर्वस्तुक आलंबनी क्रियते इसलिए विराम प्रत्ये जो होता है यानी यहाँ जो परवैरागी वाली स्थिति होती है वो निर्वस्तु का वस्तु से रहित होती है हाँ इसलिए इति के का अर्थ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा होता है यानी आलम्बन उसका नहीं हो सकता है आलम्बन पूर्वक अभ्यास नहीं हो सकता है इसलिए विराम प्रत्यय वस्तु रहित अपने विषय से रहित होकर के वहां आलम्बन किया जाता है आलम्बन तो रहता है इसमें भी चित्त के लिए आलम्बन है लेकिन वो विषय नहीं है जैसे ये एक विषय विशेष है अब उसमें कुछ नहीं रखा वो जिस वो करते न मन को प्रलय अवस्था जिसको बोलते हैं बना दिया सर्वथा निर्वि निर्विषय कर दिया तो वही वाली स्थिति है लेकिन वहाँ ये ज्ञानपूर्वक हो तो यहाँ अभी केवल कल्पना से करते हैं कोई विषय नहीं बनाया ये हट है अभी बलपूर्वक लेकिन वहाँ बलपूर्वक नहीं होता है बुद्धि से ही बंद कर दिया एक तो होता है कि रोटी की स्मृति नहीं करेंगे खीर की स्मृति नहीं करेंगे और एक में खा लिया उसके बाद कांच मिट्टी है उसके बाद भी बंद हो गया तब भी नहीं आती है और एक वैसे भी बलपूर्वक नहीं आने देते तो यहाँ एक खा लेने के बाद जैसे स्वाभाविक नहीं आती है ऐसे ही यहाँ बुद्धि से अवस्था बनने के कारण अब नहीं आएगी बिना इच्छा के इसलिए निर्वस्तु हाँ वस्तु रित वाला, वाला।, रहित वाला।, वाला। बिना वस्तु वाला जो आलम विनाम प्रत्यय है वो आलमनी आलमन बनाया जाता है हाँ ज्ञान वही पर्वरागी जो है विराम प्रत्यय वो वस्तु रहित वहाँ पर होता है यानी उसका कोई विषय ही नहीं है हाँ दो थे। दो थे। हाँ आलम्बन विषय ही होता है यहाँ कोई वस्तु रूप नहीं होगा बस पदार्थ नहीं होगा यहाँ जितने लौकिक पदार्थ हैं आत्मा तक समझ लो इनमें से कोई नहीं होगा जो जो विराम प्रत्यय होता है वो वस्तु रहित अपने विषय से रहित होकर आलम्बनी कृतिय क्रियत आलम्बन के रूप में ग्रहण किया जाता है सच अर्थ सुनया और वो अर्थ से रहित होता है उसका कोई अर्थ वहाँ नहीं होता है जान होता हुआ भी जान का अर्थ नहीं रहता है यानी इनमें से कोई अर्थ नहीं होगा पुरुष परिंक बस संप्रजात के जितने विषय हैं ना निषेध अर्थ में जब भी आएगा तो इसका ही निषेध होगा इसका नहीं किया जाता है आश्रय या आलंबन तद अभ्यासपूर्व अभ्यास चिंतपूर्व तूर्ण चित्तरा तद अभ्यास पूर्व चित्त निरालंबनम अभाव इव समाधि अभ्यास होता है उससे युक्त वाला चित्त यानी अभ्यास पूर्वक चित्त निरालंबनम आलंबन रहित होता है यानी उसमें और कोई आलंबन नहीं होता है तद अभ्यास पुरा अब पर के द्वारा अभ्यास वाला चित्त अब पर पूर्वक जो चित्त है वो बिना आलम्बन के होता है यानी अभाव प्राप्तम इव जिसमें कोई भी वस्तु अब नहीं रही जैसे कि ऐसी कोई है ही नहीं स्थिति अब ज्ञान कोई नहीं हो रहा है तो अब उस अवस्था में फिर क्या हो जाएगा भवती तेजा निर्वीजा समाधि कोई भी वस्तु अवलंबन रूप में नहीं दिखता है तो ये जो नहीं दिखना है उसका बस ऐसी जो चित्त की अवस्था आ गई ये निर्वी समाधि हो गई निरावलंबनम अर्थात अभाव प्राप्तम ये उसी का अर्थ कर दिया आगे खोल दिया अभाव को प्राप्त जैसा यानी कोई भी विषय नहीं कर रहा है वो याद ही नहीं कर रहा है तो कुछ है ही नहीं एकदम से ऐसा हो गया वो तो ये जो अवस्था अभी इसकी जान पूर्वक ये क्या है असंप्रजात समाधि है इसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं स खलो द्विविधा तो अब ये जो समाधि है असंप्रजात समाधि ये दो प्रकार का होता है उपाय प्रत्यय भाव प्रत्ययच एक का नाम है उपाय प्रत्यय और दूसरे का नाम है भव प्रत्यय और सम्प्रदाय समाधि के भी दो भेद हो जाते हैं पहला वाला जो है उपाय प्रत्यय उपाय प्रत्ययो योगी नाम भगवती जो योगी होते हैं यानी कि योगी तो दोनों ही होते हैं दुड़े, दुड़े, इतर, हाँ। और और में ये आगे आएगा ना इसका इतरे श्रद्धा वेरी स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक का अगले सूत्र में इतरे शाम पढ़ा हुआ यानी दो प्रकार ये जो एक उपाय प्रत्यय वाले योगी हो गए और एक भाव प्रत्यय वाला होगा तो भाव प्रत्यय से छोड़कर उपाय प्रत्यय इन योगियों का होता है ये जो पीछे से अभ्यास कर रहे थे अपर वैराग्य का किया अपर वैराग्य का किया तो इस रूप में अब जो असम समाधि तक आए हैं तो इनको कौन सा कहेंगे उपाय प्रत्यय वाले योगी हैं हाँ यानी क्रमश अनुष्ठान करते हुए पहुँच गए हैं तो ये तो होते हैं उपाय प्रत्यय वाले योगी होते हैं दूसरे जो हो जाते हैं वो बीच व्यतिक्रम से करेंगे यानी वो हाँ विदेह प्रकृति लय जो है भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना उपाय प्रति तो ये हो गया क्रमशः अनुष्ठान करने वाले का होता है उपाय प्रत्यय योगी नाम अर्थात क्रमशः अनुष्ठान कृतम उपाय प्रत्यय ठीक है ये भी वह इतरे शाम का अर्थ होगा विधेय प्रकृति लय इतरे शाम विदेह और प्रकृति लय से दो ही प्रकार के हैं ना एक उपाय प्रत्य में आएगा एक भाव प्रत्येह में आएगा तो जो भाव प्रत्ये वाले नहीं हैं वो उपाय प्रत्ये वाले हैं बस तो इतने हैं इधर उधर करना है इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं उसमें करें कि यहाँ वो आगे बताएंगे उपाय प्रत्ये जिसके होते हैं उसको आगे बता देंगे पहले बता दे रहे हैं कि भाव प्रत्यय जो भाव प्रत्यय नामक असम समाधि है वो विदेह और प्रकृति लय योगियों के होते हैं सूत्र में, में भाव प्रत्यय के बारे में बताया हुआ है, बताया है उप्रत्य, उप्रत्य, हाँ आगे जो उपाय प्रत्ये आगे जो हैं तत्र वहाँ वहाँ योगियों का तो उपाय प्रत्यय नामक असंप्रदाय समाधि होता है लेकिन भाव प्रत्यय विधि प्रकृति ले वालों का होता है ऐसे करके जोड़ देंगे इसको भाव प्रत्यय इसके क्या है ना ये अर्थ जो ये सारे के सारे क्या हैं विपो एक तरह से विवादित हैं कई मत हैं मतभेद है इसके अंदर बाँप्रते। हाँ बहुप्रत्यम में और विदेह प्रकृति लय में भी अंतर है वो है अपने अपने मतभेद हैं विद्वानों के अलग अलग मत हैं यहाँ पर मध्य मध्यस्थ यानी मध्यकालीन जो परंपरा है उसमें विदेह का अर्थ होता किया गया है जिसका देह नहीं होता है आत्मा मात्र है वो देह नहीं लगती है उसका नाम विदेह है और एक का अर्थ है कि विदेह का मतलब देह से संबंधित जो अनुभूति होती है उस अनुभूति को भी जो हटा देता है यानी कि अभी अपने देह से संबंधित अनुभूति होती है ना मैं हूँ तो कौन इतना लंबा काला गोरा जो छठ फीट साढ़े पाँच फीट का है जिसका ये नाम है यानी शरीर से संबंधित होती अनुभूति मैं कहते ही शरीर आ जाता है तो ये देह युक्त हो गया ऐसी अनुभूति नहीं आने देगा वो मैं से अर्थ जो अनुभूति करने वाला है वही लेगा शरीर को नहीं छू छुए, छूएगा वो तो ऐसी शरीर संबंधी जो अनुभूतियों को हटा देता है समाधि के अंदर उसका नाम हो जाएगा विधेय योगी कुछ हाँ मैं हूँ ये जो अनुभूति शरीर से युक्त है इसको भी जो हटा दिया अपनी भी सीवन नहीं देता तो है इसको हाँ केवल मैं ही आत्मा हूँ रहेगा तो, रहे तो बिना शरीर के अनुभूति नहीं होगी और किसी का मत ये भी है कि अनुभूति फिर भी होती है यानी वो शरीर नहीं रहता है मर जाता है वो प्रकृति ले वालों के विषय में है ये लाखों करोड़ों वर्षों से मतलब अरबों अरब सृष्टि कितनी हो गई तब से वो बिना ही शरीर के बैठा हुआ है समाधि है हाँ समाधि भी लगी हुई है इसकी वो अभी तक वो बैठा हुआ है प्रकृति से मिलीन हो गया वो शरीर नहीं होते कुछ नहीं होते संसार नहीं होता है कुछ नहीं होता है फिर भी उसकी समाधि लगी रहती है हाँ सब्जी की समाधि रहती है लेकिन प्रकृति में रहती है तो उसको प्रकृति लीन कहा है तो बिना शरीर के भी मतलब ये कुछ लोग हैं जो मानते हैं समाधि होती है पर ये उचित नहीं लगता है नहीं यानी बिना शरीर के अनुभूति असंभव है सांखी का ही सिद्धांत है ये स्थूल सूक्ष्म शरीर जो होता है वो बिना स्थूल शरीर के नहीं काम करता है और आत्मा की अनुभूति तो मन के बिना होती ही नहीं है सूक्ष्म शरीर के बिना हो ही नहीं सकती है तो शरीर जब स्थूल शरीर हटने पर ही अनुभूति बंद हो जाती है तो सूक्ष्म शरीर भी यदि हट जाए वहाँ कैसे हो जाएगी और वहाँ बिना सूक्ष्म शरीर के होती अनुभूति तो सारे परले वाली जो जीवात्माएँ हैं उसमें क्या भेद रहा उस सभी की समाधि लग गई और क्या सभी को ज्ञान होना चाहिए हुँ? नहीं सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल शरीर के काम नहीं करता है जैसे सीडी है ना या पेन ड्राइव है उसको खोलना तो पड़ेगा ना उसमें स्क्रीन में जाके बिना स्क्रीन के वो दिखेगा ही नहीं है तो वही चीज़ें सारी लेकिन उसको स्क्रीन में लेना ही पड़ेगा खोलना पड़ेगा कम कंप्यूटर में जा कर के तब दिखिएगा उसके बिना नहीं दिखेगा वो ऐसे ही है जो सूक्ष्म शरीर के हैं वो सीडी जो है उसको स्थूल शरीर के मस्तिष्क में जा खोलना पड़ता है तब वो दिखता है कि हाँ ये है नहीं तो नहीं दिखता है तो मस्तिष्क मस्तिष्क जो है इसका स्क्रीन है मैंने इसकी सी मात्र है केवल इसलिए ये संभव नहीं होता है तो इसका ठीक यही होता है कि विदेह यानी देह से संबंधी जो अनुभूति है उसको जो हटा लेने में समर्थ हो गया ये विदेह वाला होता है लेकिन इसमें यहाँ अंतर आता है कि इसको केवल नहीं हूँ मैं ऐसा अभ्यास करते करते भी हो जाएगा हाँ मैं शरीर नहीं हूँ मैं शरीर नहीं हूँ मैं तो आत्मा हूँ वो गीता वाला बोलता है ना ये कौन तुम्हारा क्या नष्ट हो गया क्या ले करके आए थे क्या करके ले जाओगे क्यों व्यर्थ में रो रहे हो वो याद करते करते करते उसको लगता है हाँ हो गया मैं मेरा क्या जा रहा है क्या ले कर आया था बुद्धि उसकी बन जाती है लेकिन वो तत्व बुद्धि नहीं है अभी वो उतनी को रटते रटते कर लिया है वस्तुतः तो तो तो जो बुद्धि हुआ करती है ना वो समीक्षात्मक होती है तो तुलनात्मक सामान्य सामान्य विशेष साधर्म बेधर्म्याभ्याम्म जो वैशेषिक में दिया है ना इसकी परिभाषा विशेष उत्पन्न है, उत्पन्ना ने? साधर्म बेधर्म्याभ्याम और किससे उत्पन्न है वो द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेष संभायानाम पदार्था नाम साधर्म वैधर्माभ्याम तत्व ज्ञानात्श्रेषाधि धर्म विशेष प्रसुतात् यानी धर्म विशेष से प्रसुत होना चाहिए ज्ञान केवल रटते रटते ये तो स्मरण वाला हो गया इससे भी अनुभूति हो जाती है यानी बुद्धि प्रतीति होने लगेगी किसी भी चीज़ को करते रहो अभ्यास करते रहो करते करते प्रतीति होने लगेगी लेकिन वो धर्म विशेष नहीं है धर्म विशेष में तुलनात्मक होता है इन दोनों के बीच में दो और तीन जोड़ने के बाद एक बुद्धि उत्पन्न होगी ना पांच ये तुलनात्मक है और एक सीधे पांच वैसे भी पांच का ज्ञान होगा पांच संख्या अलग से भी जान सकता है और तीन और दो पांच भी कहेगा तो तीन और दो पाँच जो जानता है वो चार और एक पाँच भी जानेगा वो छः में तीन छः में से एक घटा देंगे तो भी पाँच चार में एक बढ़ा देंगे तो भी पाँच आठ में से तीन घटा देंगे तो भी पाँच ऐसी बुद्धि वाला वो धर्म विशेष बुद्धि हुई तुलनात्मक ईश्वर की अनुभूति होने लग जाएगी कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण जी दिखने लगते हाँ वही लगने लग जाएगा लेकिन वो यथार्थ नहीं है वो भी रटन थी है तुलनात्मक नहीं है ना धर्म विशेष नहीं नहीं होगा यानी विषय विशेष में तो हो जाएगा ये चीज़ें नहीं चाहिए जैसे इन लोगों को तो होता ही है ना बुद्धादि को जैसे ये चीज़ें तो हो गई है लेकिन अगले विषय के साथ तुलना नहीं करेंगे ना ये सत्वावस्था का मिलेगा ईश्वर का नहीं मिलेगा ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा लेकिन विषयों से जो होता है दुख वो नहीं होगा बुद्धि बनी हुई है ना वो लेकिन वही है ना तत्व तो ज्ञान जिसको कहते हैं समीक्षात्मक ऐसा नहीं होगा बहुत दिनों तक तो करते रहे ना वो उनकी तो हट जाती दो मिनट में हट जाती थी पहले समाधि से हो जाने पर दो मिनट में नहीं हटेगा वो अभ्यास वाला तो हटेगा दूसरे के विरोध के कारण हट जाएगा तो उसको ही यहाँ पर कह रहे हैं कि इसीलिए उसको योगियों में नहीं माना एक तरह से कि उसने एक विषय का ही अभ्यास करके बना लिया ऐसा विदे वाला जो है ये जो विदे और प्रकृति ले होते हैं इसको अचानक कुछ चीज़ दिख गया और उसी के एक आधार पर उसने बना ली मान्यता और कुछ नहीं किया उसने देह के विषय में मान्यता बना ली ये मैं तो हूँ नहीं शरीर बस मैं तो आत्मा हूँ और इसी आधार पर उन्होंने व्यवहार करने लगे। ये लोग जैसे मर्द शहीद लोग होते हैं या अन्य कहते हैं ना ये हमारा जन्म तो होना ही है हमारे आत्मा थोड़े मरेगी तो पक्का कर लेते हैं इस चीज़ को वहाँ अधिकतम आवेग काम करता है दत्त जाननी काम करता है आवेग के कारण भी तो डर नहीं लगता है ना ये जो आतंकवादी मर जाते हैं इनको डर क्यों कहाँ लगता है इनका भरा हुआ इतना अधिक होता है वो सोच ही नहीं सकते उसको इसलिए डर नहीं लगता है उनको नहीं उसको बाहरी से है ना समय रहने नहीं देते हैं वो सोचने का नहीं बुद्धि से जो सोचे सोच सके ना जितनी देर उतना समय नहीं वो रहने देते हैं इसलिए वो मृत्यु वाला नहीं आता है उनके सामने वहाँ तो आवेग काम करता है हो जाने के बाद वो अंदर करते ही होंगे उसमें क्या होगा लेकिन अब कर क्या सकते हैं दूसरे को कहाँ पता चलेगा साधारण व्यक्ति भी मरने लगता है वो अंदर उसका कितना छटपटाहट होती है पर दूसरे को क्या पता लगता है क्या हो रहा है वो ऐसे करता रहता है तो अंदर तो बहुत भयंकर पीड़ा होती है पर बाहर नहीं लगता है दूसरे को यही है विदेह प्रकृति और जो देह से संबंधित ज्ञान मात्र को क्या करता है हटा देता है ऐसे योगियों का और प्रकृति लय यानी केवल मूल रूप में स्थित हो गया बस और कुछ नहीं कहीं नहीं कुछ है बस हम हैं हैं बस इतना कर लिया तो ऐसे जान भी जान वाले योगियों का भाव प्रत्यय नामक असम समाधि होता है विदेह नाम देवानाम भाव प्रत्यय जो विदेह योगी होते हैं देव होते हैं उनका भाव प्रत्यय नामक समाधि होती है ते ही सुसंस्कार मात्रोपयोगे न चित ये जो भौ प्रत्यय वाले ये विदेह योगी जो होते हैं वे सो संस्कार मात्र उपयोगे नित्ते संस्कार मात्र का उपयोग करने वाले चित्त से यानी जिस चित्त में केवल संस्कार मात्र का उपयोग किया जाता है अन्य वृत्तियों का उपयोग नहीं होता है व्यापार नहीं होता है जिसमें केवल संस्कारों का होता है वे क्या करते हैं कैवल्य पदम इव कैवल्य पद के समान यानी मुक्ति के समान ही अनुभवंत अनुभव करते हुए सो संस्कार विपाकम अपने संस्कार के विपाक को फल को तथा जातीय कम उस उस प्रकार वाले को अतिबाह्यंती ढोते हैं या उसको धीरे धीरे अनुभव करते रहते हैं तथा उसी प्रकार से प्रकृति लया हा। जो प्रकृति लय हो योगी होते हैं साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने साधिकार चित्त के प्रकृति में लीन हो जाने पर यानी उसका चित्त जो होता है साधिकार होता है वो पीछे आया था ना अधिकार रहित हो जाता है चित्त तत्व ज्ञान होने पर लेकिन तो इसको कह रहा है कि वो अधिकार उसका हटता नहीं है अधिकार रहता है भोगों से अबद उसका चित होता है लेकिन बलपूर्वक उसको दबा देता है इसलिए अधिकार युक्त होते हुए भी चित्त के तो गुणों से अभिभूत गुण अधिकार, गुणों से अभिभूत होने होने वाला होते हुए भी प्रकृति में लीन कर देने पर केवल पदम इव अनुभव केवल पद के समान ही वो भी अनुभव करते हैं यानी उनको भी कोई सुख दुख नहीं होता है लेकिन कब तक यावर न पुनरावर्तते अधिकार बसात चित्तमिति अधिकार के बस में आकर के चित्त जब तक वापस नहीं आ जाता है यानी उनका क्या होता है समाधि बनती है वो विषय रहित अवस्था बनती है फिर टूट जाती है फिर धीरे धीरे संस्कारों का उनका वो दबाव आता है फिर वो टूट जाता है फिर बनाते हैं वो जूस करके आवेक बना करके धीरे धीरे धीरे स्थिति को फिर बनाते हैं फिर स्थिति टूट जाती है लेकिन जिस समय बन जाती स्थिति उस समय वो मुक्ति जैसा ही अनुभव करते हैं जैसे उपाय प्रत्येक वाले मुक्ति की अनुभव करते हैं संप्रजा समाधि में छीना छेतब्य सब समाप्त हो गया तो अनुभूतियाँ दोनों की ज्यों की त्यों होती है जैसे होगी लेकिन कारण है एक ने जान पूर्वक किया अब उसमें खतरा नहीं है इसने दवा उससे किया एक जो है ईश्वर परिणिधान केवल इस रूप में किया है ईश्वर आप मुझे देख सुन जान रहे हैं देख सुन जान रहे हैं देख सुन जान रहे हैं ऐसे करता रहा दिन भर ऐसे करके बनाया तो उसने लगाया कैसे देख रहे हैं हमको हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं ये हमको ईश्वर देख रहे हैं क्योंकि पिछले इन्हीं कर्मों से हमारा ये शरीर बना यदि हमारे कर्मों का संग्रह नहीं हुआ होता तो शरीर उसके अनुरूप नहीं बनता और संग्रह बिना देखे नहीं हो सकता है कुछ कर्म हम करते कुछ देखता कुछ नहीं देखता ईश्वर तो उसमें क्या अव्यवस्था हो जाती जीवन में तो इस कारण से इससे होता है कि ईश्वर वस्तुतः हमारे कर्मों का हमारे ये जो शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कर्म मिला है वह कर्म ईश्वर द्वारा उस समय देखा जा रहा था और ईश्वर ने यदि पहले जन्म में देखा वही इस, स्थिति अब है तो अभी भी देख रहे हैं ईश्वर क्योंकि वही ईश्वर नित्य होने के कारण और अपने स्वभाव में भेद ना करने के कारण अभी भी एक रस चल रहे हैं स्थिति है। तो पहले देख रहे थे वैसे अब भी देख रहे हैं ये पूर्वक स्थिति हुई और वो हुआ देख सुन रहे हैं ये पूर्वक हुई शब्द हनुमान सब आगम प्रमाण को लेकर के वो चल पड़ा ठीक है ईश्वर है एक ने सिद्ध किया कि क्यों ईश्वर है दूसरे कहा ईश्वर है बोल दिया है स्वामी दयानंद ने और, और क्या करना है अब इसमें है ईश्वर कहाँ जाएगा दूसरे ने कहा नहीं मैं तो नहीं मानता इसको मैं स्वयं सिद्ध करूँगा तो इसका वाला बलवान होगा उसका वाला कभी भी हट सकता है <coughs> तो ऐसे इसका भी है कि इसने भी विषयों को सबको हटा तो दिया सारे संसार को हटा करके प्रकृति में लीन कर दिया अब कोई नहीं रही स्थिति विषय दूसरे विषय नहीं उगते हैं लेकिन फिर भी एक आवेश बनाया था वो आवेश बंद हो जाता है फिर वो उभर जाता है जो बिदे बिदे नाम नाम जो विदेह विदेह हैं, हैं, योगी योगी। होते देव होते देव उनका भय प्रति नामक समाधि होती है, ते, वे सुसंस्कार मात्रोपयोगीन चित्तेन, अपने संस्कार मात्र से उपयोग में आने वाले चित्त के द्वारा चित्त से कैवल्य पदम एवं कैवल्य पद के समान कैवैल के, के समान इव अनुभवंत अनुभव करते हुए सोसंस्कार विपाक हम अपने संस्कार के फल को यानी जो भी संस्कार है तथा जातीय कम उस प्रकार वाले को अतिबाहयती उसको क्या करते हैं वहन करते रहते हैं उसको ढोते रहते हैं अनुभव करते रहते हैं हाँ जिस प्रकार के भी संस्कार हैं उसके उसी प्रकार वाले कोई बैरागी का बने, वो बना लिया है मैं शरीर नहीं हुआ तो ऐसे संस्कार उसके बन गए तो उसी को वो अतिवहन करते रहते हैं यानी संस्कारों की स्थिति को आगे चलाते रहते हैं ढोते रहते हैं और वैसे ही प्रकृति ले वाले यानी इनके संस्कार क्या होंगे दगदबीज नहीं होंगे अच्छे रहेंगे इनको क्या होंगे इनकी जो अनुभव की अवस्था है ना आनंद वाली इसको वो संस्कार सीधे सीधे नहीं रोकेंगे लेकिन कल को इनकी बंद हो जाएगी हो। बंद तो नहीं, वो यानी वो दग्ध दग्दीज नहीं होंगे हटेंगे नहीं वो इसको करते है, तो तो करता है। लेकिन ज्ञान नहीं करेगा ना तो वो झोंका ठप हो जाएगा एक करेगा कुछ नहीं वैसे वो लेकिन फिर भी वो अटका रहेगा दबा रहेगा और फिर बाद में ऐसी कोई स्थिति आई तो फिर जाग जाएगा नहीं होने देगा वैसे। वाले। नहीं विदेह और प्रकृति ले वाले। <coughs> दूसरा ये इसका अर्थ ये है कि जो ज्ञान पूर्वक विदेह और प्रकृति ले योगी होते हैं जिन्होंने भाव प्रत्ये यानी संसार को देख करके जिनको वैराग्य हो गया है सीधे अब वो यहाँ के बाद फिर जान बिजान से अपनी समाधि इस तरह से लगाते हैं तो जब तक उनकी ये स्थिति पूरे जान बी ज्ञान की नहीं बनती है तब तक इस संस्कारों को दबा के रखते हैं पूरा और उस अवस्था में भी उनको वैसी जान बी जान अगला काम करता रहता है दुख आनंद उनको ऐसे मिलता रहता है और धीरे धीरे आगे चल के उसको धीरे धीरे नष्ट भी करते हैं ऐसे प्रकृति ले वाले सबको एक में बैठा देंगे जाके प्रकृति में और फिर अब जान भी जान का फिर उपयोग करेंगे वो क्योंकि अगर योगी है समाधि हुई है तो अविद्या से तो नहीं होगी पूर्वक ही समाधि हुआ करती है तो इसलिए ये भी एक प्रकार का योगी है इन भाष्य से और इससे वो नहीं मिल पा रहा है आज में उसको साधिकार चित्त वाला कहा है जबकि योगी वाला चित्त निर अधिकार सहित होता है वो दूसरे सूत्र में आया था ना अतो यम विवेक्याति शक्ति और परिणामी और प्रति संक्रमण गुणाधिकार विरोधी कहा गुणाधिकार विरोधीन शब्द आया आ, विरो इसमें गुणों के अधिकार को ख्याति विषय गुणाधिकार विरोधी ने गुणों के अधिकार का विरोधी होती है अधिकार नहीं बचते हैं उसमें ख्याति होने पर और यहाँ बचा हुआ है तो इससे ये थोड़ा सा संदिग्ध होता है स्वामी जी ने भी ये अर्थ लिया है ज्ञान वाला ज्ञापन न वर्तते यानी जब तक उनकी चित्त की स्थिति वापस नहीं आ जाती ना अधिकार में फिर से वो संस्कार जब तक सक्रिय नहीं हो जाते तब तक उनको कैबल की अनुभूति होती रहती है और जब तक उन्होंने बना दबा रखा है उसको तब तक उनको कोई बाधा नहीं होती है आनंद की अनुभूति होती रहती है इस प्रकार ओ